रघुर विमलिया की जय पवन सुख हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय दुआ संख्या इकतीस के बाद दे हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनुता गात विशाल बुजचारी करतन परिवार जय राम रूपयन रूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दशी स बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मयी पाथोद गात सरोज मुखरा जीव आयत लोचनम नौमी राम कृपालहु विशाल भवचनम बलमा प्रमेयनादिमज मेकमगोचर जमप्योच गोविंद गोपर ग्वंद ज्ञानगनधरणी राम मंत्र जपंत हतन मनरंजनमे नित नौमी रामय काम प्रिय काम आदि खल गल गंजनम जय श्रुतिरंजन ब्रह्म व्यापक बीरजय जितई गई करी ध्यान ज्ञान विराग जोगयनीक मुन जयी पावी सौ प्रगट करुणा कंद शोभा वृंदय जगमोई मम हृदय पंकज भ्रंगयंगय नंग बहुई जो अगम सुगम स्वभा निर्मल समशीतल सदा पश्योगी जतन करी करत मन गो बस सदा सो राम रमानिवास संत दास बस त्रभुमन धनी मम उ बस हु शोषम संस्कृति जासुकी रस पावनी, पावनी। अविल भगति मांग बर गीत गय हरि राम एक क्रिया आज सोच निज करती नी राम सब राम चंद्र की सव संतन की जय अब स्मरण करें कि सीता के बाद भगवान राम को खोजते हुए जब आगे बढ़े तो वृद्धराज के पास पहुंचे वहां पर वो मरणा करने पड़े हुए थे उनके रावण ने उनके पंखे के काट दिए थे भगवान के दर्शन प्राप्त करके जटायु प्रसन्न हो गए और सब सीता जी के सब शुद्ध वो किस प्रकार रावण को ले गया ये सब बता दिए और उसके बाद उनसे कहा कि अब हम शरीर छोड़ना चाहते हैं भगवान तो राम ने जटायु से शरीर रखने के लिए एक सम्मत विधि तो चाहो तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो सकता है लेकिन जटायु ने उसे स्वीकार नहीं किया और शरीर छोड़ने को तैयार हो गए भगवान ने उनकी प्रशंसा की जटायु कि देखो तुम अपने कर्मानुसार हमारे धाम को प्राप्त करोगे नियम इस प्रकार का है कि परहित तो हित के जिनके मन माही तग दुर्लभ कछ नहीं इसीलिए तुमको हमारा धाम प्राप्त होगा तुम तो मुक्त हो जाओगे तो मुक्ति तो भगवान ने जताई को दी लेकिन इसके बाद में अब जटायु भगवान से भक्ति चाहता है अब शरीर छोड़ता है तब तो देखो क्या होता है किस प्रकार से आगे तो कहते हैं कि गिदी है तरी और धरी हरी रूपा अब उस गिद्ध ने शरीर छोड़ गया अब शरीर छोड़ गया शरीर छोड़ देने के बाद कौन अब जीव जो था वो हो उसने क्या किया वो ग्रद्ध शरीर तो छोड़ दिया उसने भगवान का रूप धारण कर लिया हरि रूप हरि मैंने भगवान रूप जैसे विष्णु भगवान है वैसे ही रूप उसने धारण कर लिया और भूषण बहु पटती के अनुपा की जैसे विष्णु भग, भगवान सब विविध आभूषण धारण किए होते है और पीताम्बर धारण किए होते है वैसे ही अंतम रूप उसका भी हो गया तो आप जानते हैं कि देखो भक्ति भक्तिशास्त्र में चार प्रकार के मुक्तियों का वर्णन है एक तो सालोक्य है एक सामीप्य है एक सारूप है और तो फिर एक साहित्य है भगवान का धाम प्राप्त हो गया तो शालोक्य मुक्ति हो गई भगवान के निकट रहने लगे तो सामीप्य मुक्ति हो गई जैसा भगवान का रूप है वैसा ही रूप प्राप्त हो गया तो में मुक्ति हो गई और भगवान से मिलकर एक ही हो गए दो रूप नहीं रह गए तो सार्वजनिक जो मुक्ति हो गई मन गुड़ गए भगवान से एकत्रित हो गए ये क्रम क्रम से है पद्धकार मुक्ति कैसी होती है सारूप्य होती है जैसा भगवान का रूप है वैसा ही रूप इनको प्राप्त हो जाता है तो इसको शाहरूप्य हो गई तब तो उसके नीचे वाली दो मूर्तियां तो, तो सहज प्राप्त है माने पर की तो होगी ही होगी और सामिपी भी होगी ही तो होगी पर सारूप्य होगी इसलिए भगवान का रूप प्राप्त करके भगवान के पास भगवान के धाम में वास करते हैं ये बचाई लेकिन सयुज्य नहीं होते भगवान से मिलकर के एक नहीं होते बस भगवत रूप धारण करके भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं और भक्ति से आते हैं तो भगवान के पास मुक्त होकर के भी भक्ति के भाव में रहते हुए भगवान के निकट तद्रूप होकर के रहते हैं अब तो इसमें कोई बंधन की बात नहीं अब इसमें अगर भगवान और भक्त तो अलग अलग हैं, तो भी दोनों एक ही रूप है भक्ति भी दोनों में है तो वो कोई मुक्ति से कम नहीं मुक्ति तो हो ही जैसे जीवन मुक्ति हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त तो उसी हो जाता शरीर है साथ तो भी मानवीय शरीर धारण किए हुए और तो जीवन मुक्त हो गया वेदांत तो के अनुसार तो मुक्त तो हो ही गया शरीर है तो क्या होगा इसी प्रकार से अगर मुक्त हो गया और भगवान का ही रूप धारण करके भगवान के ही भान में बात करता है तो भी मुक्त ही है और अच्छा मुक्त है मनुष्य शरीर के बजाय सर्वस्व तो तो रूप प्राप्त हो गया <स्थ> तो वो भी उसके मुक्त का ही रूप है ये कहते हैं गी जब देरी हरी रूता और भूषण बहुपत पीते एनूता और श्याम घात विशाल ब्रजचारी अब देखो उसको भी श्याम शरीर जैसे भगवान का है वही प्राप्त हो गया विशाल ब्रज और चार भूजाएं हो गई शंख चक्र गए वे चार पूजाओं वाले सीताम्बर धारण किए हुए बैजंती माला इत्यायी धारण किए हुए जो भगवान का है विष्णु भगवान का नारायण प्राप्त हो गया जटाई को अस्तुत तो करते नए नरे पारी लेकिन भक्ति भी इनके और ये बड़े भक्तिभाव से इतनी भक्ति से जल भी आ गया उनको बड़े प्रेम के साथ में भगवान की भक्ति उनकी प्रार्थना करने लगी स्तुति करने लगी अब स्तृ क्या करते हैं अभी देखो सर भगवान के भगवान कैसे हैं उनका सबका सभी स्थितियों वर्णन है जैसे पहले बताया जहाँ की हिन्दू होगी तो उसमें बताएंगे पर ब्रह्म परमात्मा क्या है उसका निर्गुण रूप क्या है सगुण रूप क्या है उसकी लीना सामर्थ्य माधुर्य ऐश्वर्य ये सब उसमें है इस स्थितियों में भगवान का वर्णन किया जाता है और तो जब स्तुति करते हैं तो वो सब बातें याद आती है कि भगवान ऐसे है ऐसे है मान लूजिए स्तुज याद और स्तुति को तो वही भगवान से हैं से हैं करके उन्हीं का तदरूप उनका हृदय में ध्यान आएगा वो ध्यान कल्याणकारी है उस प्रकार से ध्यान करने से पाप नष्ट होते हैं मन बुद्धि शांत होते हैं और सुखानुभूति होती, होती है अपने हृदय में ही सुख शांति की उपलब्धि होती है इसलिए जो है स्तुतियाँ कोई न कोई जो स्तुति प्रिय हो जिसमें की भगवान के स्वरूप का वर्णन हो ऐसी कोई स्तुति याद करके उसका भगवान का ध्यान करना चाहिए तो कहते हैं ये कि जय राम रूप अनूप हे भगवान हे श्री भी आपकी जय हो रूप अनूप आपका रूप अनुपम है माने आपका जैसा रूप कहा हो सकता है सुंदर स्वरूप आपका है और फिर निर्गुण सगुण आप निर्गुण भी हो सगुण भी हो दोनों बातें हैं निर्गुण रूप भी सच्चिदानंद स्वरूप अनादि अनंत तो सर्वत्र व्याप्त ऐसे करके भगवान भी है जो निर्गुण रूप वो तो है ही है और शगुण रूप में जय राम करके कहते हैं तो राम रूप राम के माने दोनों प्रकार के निर्गुण राम भी और शगुण राम सगुण राम जो महाराज पुत्र हुए रघुवीर रघुपति वो भगवान जो है वो हो वो शगुण रूप तो हो तो गए निर्गुण रूप भी हैं सगुण रूप भी हैं और कौन प्रेरक सही गुणों के बना सत्रक इनके प्रेरक हैं माना माया के प्रेरक आता ही हो माया आप की शक्ति है आप की प्रेरणा से अपने तीनों गुणों के द्वारा माया जगत की रचना का कार्य करती है तो एक तो ये समझें कि भगवान कौन है परमात्मा क्या है और फिर यह भी मालूम होना चाहिए कि जगत का संबंध परमात्मा से क्या है तो जैसे ही भगवान का स्मरण करें तो उसके साथ साथ ये भी स्मरण आना चाहिए कि भगवान की माया शक्ति जो कि मिथ्या प्रतीत नाम रूपात्मक जगत की रचना करने वाली है उसी ने जगत की रचना की है तो भगवान के स्मरण के साथ साथ जगत के नाम रूपात्मक होना माया में होना भी स्मरण करना चाहिए तो उसका भी वर्णन उसी कर लिया अब ये दस फीस दस शीष बाव प्रचंड खंडन अब इसके माने अब दस शीश के मन हुआ अब ऐतिहासिक कथा के समझो रावण को भगवान श्री राम जी ने मारा उसके बड़े शक्तिशाली पूजाएं थी उनको भी उसमें काट गिराया भगवान राम ने लेकिन दस शीश के माने अगर मोह है तो ये भी कहें कि हे भगवान आप हमारे मोह का नष्ट करने वाले हो तो भगवान की शक्ति का एक और ये देखो परम परमात्मा समस्त जगत की रचना करता है अपनी माया के द्वारा और दूसरे परम परमात्मा की शक्ति ये भी है कि जो हम मोह में पड़ गए हैं उसका विनाश भी करने वाला है क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है तो हमारे ज्ञान का नाश करने वाला है मोह का नाश करने वाला है दस शीस बाघ प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मजी चंड आपके सर बड़े ही प्रचंड है बड़े शक्तशाली बाण आपके हैं उन बाणों से ये मुह वादी का दृघ्स हो जाता है जैसे कि बताया सही आज हैं बाण के माने क्या है भगवान के बाण भगवान के नव निवेश परमाणु ये सब भगवान के बाण हैं। और काल जास को दंड और जिसका की काल ही जिसका की कोदंड है धनुष इस प्रकार से काल और उसके क्षण और फल और पैर ये काल की जितने भी विभाजन है ये सब उसके बाण है बस ये इस प्रकार से कहते हैं कि देखो आपके सर जो है बड़े ही प्रचंड हैं। माने काल को कौन रोक सकता है ये तो अपनी गति सरास अचलता ही रहता है और इसका प्रभाव काल का सबके ऊपर पड़ता ही रहता है कहते तो हैं कि चंड पर मंडन मई मंडन मई वन पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं यहाँ पर जो साधु संत लोग हैं उन सबके सबकी आप रक्षा करने वाले हों पार्थोद गात आपका शरीर पार्थोद गात है पार्थोद मेघ आपके मेघ के समान आपका श्याम शरीर है और सरोज मुख आपका मुख कमल के समान है राजीव आयत लोचनम और अरुण मरण कमल के समान राजीव माने अरुण मरण कमल उस कमल के समान आपके जो है बड़े बड़े नेत्र हैं आयत बड़े आपके बड़े बड़े नेत्र जो है वो कमल के समान है ऐसे सुंदर मुख आपका है नित नौम राम कृपाल नित नव हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं राम कृपाल ऐसी भगवान आप कृपाल हो बाहुल विशाल आपकी पूजाए बहुत विशाल है मन बड़ी शक्तिशाली आप है भाव भय मोचनम ये बात है दसव बात ये है कि भाव भय से छुटकारा दिलाने वाले हैं भव भय मन संसार के दुख से संसार का भय दुख क्या है जो जीव ने अपने आप ही राज्य से निर्मित कर रखा है और कर्म आदि जनमुक्ति के चक्र आदि में पड़ करके बंधन में पड़ गया है उसे आप मुक्त कराने वाले हैं छुटकारा देने वाले हैं आप मोह का भी नाश करने वाले हैं ज्ञान का नाश करने वाले हैं और जीव के बंधनों को छुटकारा दिलाने वाले की आप हैं आगे फिर कहते हैं कि बलम बरम अप्रमेयम आपका बल अप्रमेय है बल बने अपने शक्तिशाली हो अप्रमेय बने जिसकी नाक जोख न हो माने आप में कितना बल है ये कोई नहीं बता सकता अनंत बल काली आप है अप्रमेय है और आप अनादि हैं अनादिम आपका कोई आदि नहीं आप स्वयं अपनी सत्ता से सदा से विद्यमान है अनादियम अजम अजम आपका जन्म नहीं होता आप अनावि है तुम तो जन्म कैसे हो जो अना है वो अजन्मा भी होगा तो अनादिम अजम और अव्यक्तम ये निर्गुण ब्रह्म की बात है कि आप अव्यक्त हो आप अव्यक्त हो कि माने इंद्रियों से होने वाले नहीं हो आंखों से देखने वाले नहीं हो अव्यम एकम अगोचरम और आप एक हो और अगोचर हो अगोचर माने इंद्रियों से खरे हो इंद्री ग्रह्राही नहीं हो देखो भगवान का बड़ा नंद ऐसे भी है कि भगवान इंद्रिया मन बुद्धि आदि सबसे बड़े हैं और भगवान एक अखंड है मैंने नाना रूप नाना नहीं है अनेक नहीं है नाना तो तो जगत में है माया में है लेकिन परमात्मा एक अविनाशी अखंड होकर के सर्वत्र विद्यमान है सब सबके हृदय में यदि परमात्मा है तो भी अखंड होकर के विद्यमान है ऐसे नहीं कि टुकड़े टुकड़े हो गया परमात्मा सबके हृदय में बात करने लगा ऐसा नहीं हुआ वो परमात्मा ये ही है और सात जगह पे होकर सबके हृदय में बात करने वाला है गोविंद गोपर गोविंद गोविंद के माने जो है वो इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले है गोविंद माने तो कई अर्थ है गो माने इंद्रिया भी है तो इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले हैं गो पर पृथ्वी भी है तो पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं गो के माए वेद भी है तो वेद का ज्ञान भी भगवान ही देने वाले हैं तो किसी प्रकार से भी अर्थ अच्छा को है, तो ये कहते हैं कि गो जो है वो हो जिस अर्थ में लो उसी अर्थ में भगवान को स्मारण कर सकते हो गोविंद गोपर गो मने इंद्रिया है तो। इंद्रियों के परे हैं तब तो उसे तो गोपर कहते हैं आप इंद्रियों से हर ग्राहिए हैं इंद से ग्राही नहीं है कि उनसे परे हैं द्वंद दंडों का हरण करने वाले हैं दंड कहलाते हैं राजदेश दंड हैं राजदेश हो गए और फिर काम क्रोध आदि भी दंड के अंतर्गत आ गए सुभाष कर्म भी दंड के अंतर्गत आ गए पांपुण भी दंड के अंतर्गत आ गए और सुख दुख ये भी दंड है ये दो दो ये से प्रारंभ होते हैं और सुख दुख पर अंत होता है एक दूसरे से कार्य कारण का संबंध चलता है राग राजदेश से प्रारंभ होकर के अंत में व्यक्ति उन्हीं के फलस्वरूप सुख दुख भोगता है तो सुख दुख भी दंड है तो इन दंड का हरण करने वाले माने राग राज्य का हरण करेंगे तो सभी द्वंद समाप्त हो जाएंगे विज्ञान घन विज्ञान घन के मैंने ज्ञान स्वरूप आप है मोड स्वरूप है चेतन स्वरूप है विज्ञान घन धरणी धरम, धरणी धरम, धरनी घन पृथ्वी को भी धारण करने वाले आप ही हो मैंने सरस्व पृथ्वी का आधार आप धारण करने वाले हो जी राम मंत्र जपंत कहते हैं जो भगवान श्री राम जी आपके मंत्र का जपने वाले हैं संत ऐसे संत जो अनंत जन मनोरंजनम ऐसे अनंत संतों मन को आप रंजित आनंदित करने वाले हो जो संत लोग आपके राम नाम का जप करते रहते हैं उनके हृदय में आप आनंद का संचार करते रहते हो उनको सुख प्राप्त होते रहते हैं दुख नष्ट होते रहते हैं नित नवमी राम या काम प्रिय कामा भी खल दल के नित हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं हे राम हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं अकाम प्रिय है। दूसरे भगवान का महिमा यह भी है कि जिनको कोई कामना नहीं है वे भगवान को प्रिय हैं, और जिनको कोई कामना है तो कहते हैं ठीक है जिन जिस वस्तु की कामना है उसी के प्राप्त करने में तुम लगे रहो तो भगवान को से कोई मतलब नहीं भगवान का संबंध सभी हो सकता है भक्ति बनती है जब दुनिया में और कोई कामना न रहे तो भगवान से कामना हो जाएगी उनसे प्रेम हो जाएगा संसार की कामनाएं बनी रही तो फिर भगवान से प्रीति नहीं हो पाती भक्ति नहीं हो पाती इसलिए कहते हैं जिनको को कोई कामना नहीं है वो आपको बड़े ही प्रिय है अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम दे अब देखो खल कौन है कामादी यही खल हैं। और इनके दल को आप गंजन करने वाले हो मन विनाश करने वाले हो कर देते हो ये आदि के मन हो गया काम क्रोध लोम मोहमर मसर ईसा देश छल प्रखंड पासंडी ये सब खल हम बार बार आता रहता है भगवान जो है वो होगवान श्री राम जी चले खल दल हरन खल दलों को उनको मारने वाले खल दल दलन ऐसे लोगों को खलों को मारने के लिए भगवान चले अब भगवान किन खलों को मारने चले तो खलों को मारने के माने मनुष्यों को मारना नहीं है भगवान मनुष्यों को नहीं मारते मनुष्य में भगवान मारते हैं खलों को और खल कौन है मनुष्य नहीं मनुष्यों में जो ये काम क्रोधाज विकार हैं ये खल है अगर कोई व्यक्ति काम क्रोध आज छोड़ देतुष्ट हो जाए भगवान का हो जाए तो आप खल खिलाएगा अब क्या हो गया अब तो क्यों नहीं खल कहलायेगा क्योंकि उसमें जो खलकता था वो तो चला गया अब वो कैसे खाई कहला अब दुष्ट कैसे रहेगा कोई व्यक्ति दुष्ट तब है जब दोष हो और वो दोष छोड़ दे तो हम भी दुष्ट कहोगे तो बस भगवान जो है विनाश करने वाले हैं दुष्टों का विनाश करने वाले हैं खलों का विनाश करने वाले हैं मोहादि निशाचरों का विनाश करने वाले है आ, कोई लोग ऐसे करके कल्पना करें कि मनुष्यों को मारने वाले ऐसे करके नहीं है तो कहते हैं उन्होंने कामादि खल दल गंजन कामादि खल दल है इनका गंजन करने वाले हैं ये भगवान और जो हिश्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक वीरज अधिका वही श्रुतिया निरंतर भगवान का ही गान करती रहती उन्हीं की महिमा श्रुतियों में वर्णन है वे श्रुतिया ने वेद वेदों बेद। में बार बार भगवान की ही महिमा गायी गई है कैसे भगवान निरंजनम जो भगवान निरंजन है निरंजन बने जिनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है निर्विकार भगवान जो है निरंजन है वो ब्रह्म है व्यापक है व्यापक बने सर्वत्र विद्यमान व्यापक और विरज जिसमें किसी प्रकार का रज नहीं मलिनता नहीं जो अज है जिनका कभी जन्म नहीं होता स्वयं अपने आप ही स्थित है कई का ऐसा कह करके वेद की स्तुति करते हैं वेद निरंतर परमात्मा का ही करते हैं और वेद बताते हैं की अंतिम सत्ता जो स्वयं अपनी सत्ता ऐसी विद्यमान है ऐसा तत्व धर्म है वो निर्विकार है निर्ल है अखंड एकरस है अनादि है अपनी ही सत्ता ऐसी विद्यमान है इसलिए अनादि है अज है और अनंत है ये इसलिए व्यापक है इस प्रकार के जो परमात्मा है उसका वर्णन वेदों में किया हुआ है तो कहते हैं करी ध्यान ज्ञान विराग जो अद्यशा तो कहा गया वेदों में तो साधक लोग उसी परमात्मा का वेदों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं वेदों का अध्ययन किया तो वेदों से फिर ये परमात्मा के की महिमा परमात्मा का स्वरूप परमात्मा के गुण धर्म उन सबका बोझ हुआ तो जब बोझ हुआ तब तो उसी का फिर वो स्मरण करता है तो कहते हैं कर ध्यान अब उसी के अनुसार लोग ध्यान करते हैं योगी लोग कर ध्यान ज्ञान विराग वो बैराग्य भी करते हैं मन संसार से विरक्त हो जाते हैं विषय पर नहीं पढ़ते हैं भगवान में प्रीत करने लगते हैं भगवान का ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ऐसे योग जो है योग साधना करते हैं अनेक मुनि जो रहे हैं। ऐसा करते रहे अनेक मुनि मुनियों ने जिन भगवान को प्राप्त किया है तो देखो भगवान को प्राप्त करने का साधन ही बता दिया दो पंक्ति में। पहले तो वेदों को देखोगे दे भगवान का रूप कैसा है और फिर देखोगे मुनि लोगों ने कैसे भगवान को प्राप्त किया कि फिर हो वैराग्य <coughs> प्राप्त कर लेते हैं संसार दृष्टियों से ग्रस्त तो होते हैं परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं परमात्मा का ध्यान करते हैं इस प्रकार से करते करते परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं यही मार्ग है। सौ प्रकट करुणा कंद शोभा प्रकट के माने अब सगुण साकार रूप धर करके अवतार लिया है तो उसकी महिमा कहते हैं वेदों में तो जर्गुण ब्रह्म के इस प्रकार के मानव रूप से वर्णन है अब वही परमात्मा ने सगुण रूप धारण किया सौ प्रगट वही प्रकट हो करके अवतार देकर के, दे कर के करुणा कंद क्यों अवतार लिया है करुणा के कारण करुणा के कंद है कंद के मन है मेघ जो करुणा की वर्षा करने वाले भगवान है वे भगवान जो है वो प्रकट हुए शोभा वृंद और शोभा के वृंद है सब प्रकार के शोभा से साफ सुंदर स्वरूप भगवान है शोभा कृद अग जग मोहई आगे तक मैं जितने भी चराचर श्रेष्ठ जितने भी हैं, वो इन सुंदर स्वरूप भगवान को जो उतारती है तो उनको देख करके मोहित होती है कि माने उनके प्रेम के बसभूत हो जाती है उनके सुंदर स्वरूप को देख करके उन्हीं के अधीन हो जाती है यहाँ पे मोह के मानी ये मायावाली नहीं हो वो। मा, वो। मोह ही मतने सब लोग जो है वो सब दुनिया को भूल जाते हैं और भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके उनके दर्शन प्राप्त करके निरंतर उन्हीं के प्रेम में मग्न हो जाते हैं होता तो कहते हैं, मन हृदय पंकज भंग अंग अनंग बहु छब सोई ऐसे भगवान जो है वो मेरे हृदय कमल में भंग बनकर के बात करें मान लो हमारा हृदय हृदय कमल है तो उसमें भगवान ऐसे भगवान जो वो जो प्रकट करुणा चंद है वो भगवान हमारे हृदय में बात करें हृदय पंकज भंग भंग बनकर के बात करें अंग अनंग बहु छवि अनंग अंग जिनका एक, एक अंग अनंग के समान मन शाम देव के समान अत्यधिक सुंदर है ऐसे शोभा भगवान हमारे हृदय में बात करें उनकी शोभा सुंदरता हमारे हृदय में बात करे ये ये भगवान से प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से हो कि हे भगवान ऐसे आप हमारे हृदय में बात करो जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल सम्मीतल सदा आप लोग को भगवान के स्वभाव का वर्णन करते भगवान के, तो के निर्गुण ब्रह्म का भी वर्णन कर दिया भगवान के सगुण ब्रह्म का भी वर्णन कर दिया दोनों रूपों लुग। का वर्णन हो गया खासकर भगवान के सुंदर स्वरूप का भी वर्णन हो गया और भगवान का और अन्य अन्य जो सृष्टि जितनी भी रखी उसका भी संबंध बता दिया और ये बता दिया कि भगवान का और अपने भक्तों से जीवों से क्या संबंध है जो जीव भगवान को भूल गए जिससे विमुख हो गए वो तो दंड में पढ़ते हैं राजवी साथ में पढ़ते हैं और दुखी होते हैं और जो लोग भगवान के अनुकूल हैं उनकी तरह अभिमुख हैं कामनाओं को जिन्होंने त्याग कर दिया है वो भगवान के लिए प्रिय हो गए और भगवान उनके हृदय में बात करते हैं उनको सुख देने वाले हैं मुक्ति देने वाले हैं आनंद देने वाले हैं कैसे हो गए अब कहते हैं देखो भगवान का स्वभाव कैसा है जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल ये भगवान अगम भी है सुगम भी है अगम के मैंने भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन और दूसरी बात यह कि भगवान